तेज से सोकर उठी प्रिया। अमित कब का उठ चुका था। अरूण के साथ सुबह की सैर करने चला गया था। वीणा तब तक अपने किचन का काम निपटा चुकी थी। सुबह की चाय पीते समय वीणा ने उसे बताया कि उनकी दिनचर्या सुबह पांच बजे ही शुरू हो जाती है। सात बजे तक सुबह का नाश्ता व दिनभर का खाना तैयार करके वह ब काम पर निकल जाती है। बच्चे चार बजे स्कूल से लौटते हैं और वह पांच बजे ऑफिस से घर आती है। अरुण पीछे से ज्यादातर घर ही रहता है। सप्ताह में एक आद बार ही उसे बाहर जाना होता है। शेष जो कुछ भी काम है वह टेलीफोन के सहारे ही करता है। प्रिया अरुण की कहानी सुनने को इतनी उत्सुक ना थी। उसे तो अपनी बहन के पंद्रह वर्षों का हिसाब जानने की उत्सुकता थी उसने देखा वीणा जैसे रात वाली वीणा नहीं अब काफी तरोताजा लग रही है रात को वह अपनी प्रिय बहन से मिलकर भावनाओं के आवेग के सामने बंधी दिख रही थी अब वीणा जैसे उस आवेग से बाहर आ चुकी है ऐसे में प्रिया ने सीधे शब्दों का प्रयोग करते हुए वीणा से कहा दीदी जीजा जी के साथ कोई कष्ट तो नहीं आपको कष्ट कष्ट कैसा इतना समय बीत गया मैं और अरुण एक दूसरे को पूरी तरह से पहचान चुके हैं बच्चे हैं मैं उन्हीं के साथ व्यस्त रहती हूं वीणा ने सहज भाव से उत्तर दिया नहीं नहीं मेरा मतलब है आपको जिंदगी के इन पंद्रह वर्षों में कैसा लगा प्रिया ने दूसरे शब्द प्रयोग किए, वह अपनी बहन के बीते दिनों को जानना चाह रही थी। बीड़ा ने तब कहना शुरू किया, रिया, जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि जो हो रहा होता है हमारे साथ, यदि हम उसमें सुख ही खोजे, सुख ही देखें, तो कुछ भी बुरा नहीं लगता। यही मेरी आदत है शुरू से। मैं तो अपने बी कभी-कभार याद कर लेती हूं उन्हें और अब मेरा एक पूरा परिवार बन गया है बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते जा रहे हैं मुझे यही लगने लगा है कि मैंने अब सब सुख भोग लिए हैं अरुण से शादी के एकदम बाद पूछ लेता यदि कोई तो शायद कह देती पहले ही अच्छा था शादी ना करती तो भी अच्छा था लेकिन शिखा के आते ही मैं सब भूल गई अरुण की निजी आदतें कैसी भी हों उसने मेरे परिवार को सुखी रखने के लिए सब सहयोग दिया है एक के बाद एक इन तीनों बच्चों के आ जाने के बाद तो मुझे अपने आगे पीछे और कुछ दिखना ही बंद हो गया मुझे सिर्फ अपना परिवार ही दिखने लगा वीणा ने अपनी बात कही दीदी हमें भी तो एक ही चिंता सताती रही इतने वर्ष आप ठीक से भी हैं या नहीं सब आपके मन को समझते हैं किसी से अपना कष्ट ना कहने की आपकी आदत से सब वाकिफ हैं और ऐसे में इतना समय बीत गया आपने कभी आकर मिल जाने की भी नहीं सोची ऐसे में सब अपनी-अपनी कल्पना से अपने-अपने तरीके से आपके पत्रों से हिसाब लगाते रहे आप शादी करके ऐसी आई यहां कि पीछे का सब भूल गए वहाँ पीछे भी तो आपको याद करने वाले हैं, प्रिया भावुक हो चली थी। वीणा भी अपनी बहन को सब मन की बात बताकर संतुष्ट करना चाहती थी। वह बोली, समय ने मुझे खुशी दी, परिवार दिया, मेरा अपना परिवार बन गया, मैं अपने परिवार की दीवानी हो गई, मुझे यह खुशी बड़ी मुश्किल स जो मेरी अपनी थी मुझे अरुण की बातें उसके अपने परिवार की बातें बहुत बोर करती थी मुझे उसकी आर्थिक तंगी कभी नहीं चुभी वह बहुत समय तक परेशान रहा मुझे भी छोटे-छोटे बच्चों को घर छोड़कर काम पर जाना पड़ा लेकिन पैसे की परेशानी को हमने कभी अपने बच्चों के पालन में आड़े नहीं आने दिया। अपने मां-बाप से मिले संस्कारों ने भी तो मुझे यही सिखाया था उन्हीं के सहारे सब निपटा रहा समय हंसी खुशी बीतता जा रहा है और अपने बच्चों के साथ इस दुनिया में मस्त तुम्हारी दीदी को यह भी नहीं लगता कि वह यहां दूसरे किसी देश में है मेरे लिए कनाडा और देहरादून में फर्क नहीं कहीं भी दीदी के मनोभावों को जानकर प्रिया को खुशी हुई कि चलो एक बात तो अच्छी है कि दीदी खुश है लेकिन अपने परिवार में मस्त दीदी अपने बीते दिनों के सब साथी भूल गई अपने मां-बाप को भूल गई यह बात प्रिया को नहीं जची बोली वह सुनकर अच्छा लगा दीदी कि आप अपने अतीत को भूल गई है लेकिन दीदी अतीत के दर्द को भुलाना तो ठीक लगता है अपने आज को संवारने में आप व्यस्त हो गई यह भी ठीक है लेकिन वहां मम्मी डैडी भी हैं आपके भाई बहन भी हैं उन सबको कैसे भूल गई आप वह तो आज भी आप से जुड़े हैं आज भी वह इसी परिवार के अंग हैं उन्हें भुला देना क्या संभव है प्रिया की बात सुनकर वीना को याद हुई अपनी मां मन उड़कर पल भर में मां के पास चा पहुंचा आंखें नम हो आई बोली माँ को कैसे भूल सकती हूँ, डैडी की भी बहुत याद आती है तुम सबकी बहुत याद आती है लेकिन अपने आज से लिपटी तुम्हारी बहन को उन सब यादों से लिपट लिपट कर रोना अच्छा नहीं लगता सब भूल जाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए नहीं कि वे यादें अच्छी नहीं सिर्फ इसलिए उन यादों से लिपटकर जीने से मैं निष्क्रिय हो जाऊंगी मैं उनमें खोकर अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी उन्हें अपनी मां का चेहरा भूछा सा नजर आएगा मेरे पास तो अपने परिवार को पालने के लिए मां का मूल मंत्र है वही मंत्र मुझे सब भुलाए हैं, मुझे मां का वही रूप दिखता है उस मंत्र में जब वह हम सब भाई बहनों को अकेले पालती थी जब डैडी नौकरी की वजह से महीने में केवल एक दो दिन के लिए ही घर आ पाते थे ऐसे में माँ यदि डैडी की कमी को लेकर परेशान रहती तो क्या हमें अच्छे संस्कार दे सकती थी वीणा कहे जा रही थी शायद बहुत दिनों बाद उसे अपने मन के हर कोने में सिमटी बातें सुनने वाला कोई मिल गया था मम्मी की हिम्मत याद करके ही तो मैं और हिम्मत पाती उन्हें भी मेरी याद आती होगी पर चलो उनके आसपास और सभी बेटियां हैं उनसे तो मिल ही लेती होंगी वीणा को अब मां बहुत याद आने लगी थी कहने लगी वह प्रिया से अब तुम आए हो तो उनकी बहुत याद आ रही है दिल कर रहा है मैं भी जाकर मिल आऊं पर क्या करूं अब लगने लगा है कि स्वयं को हमें भावनाओं के घेरे में इतनी बुरी तरह नहीं जकड़ देना चाहिए कि छटपटाते हुए भी लगे यह तो जिंदगी का एक हिस्सा है यह तो आम बात है मेरा कर्तव्य है अपने परिवार को देखना वीणा के आंसू चुपचाप बह निकले दीदी की बात सुनकर प्रिया मंत्रमुग्ध निहारती रही कुछ देर उसे फिर बोली दीदी प्यार सभी करते हैं अपने परिवार से अपने बच्चों से कर्तव्य है यह हमारा पर आप तो मुझे लगता है इससे आगे कुछ सोचती भी नहीं अरे आप जैसे अपने बच्चों के लिए परेशान रहती हो वैसे ही मम्मी डैडी को भी तो आपकी चिंता सताती है उन्हें भी तो परेशानी होती है वह भी तो चिंतित रहते हैं मैं तो यही कहूंगी समय निकालकर मिलकर आओ उनसे कैसे भी कोशिश करो बच्चे भी साथ जाएं आपके मम्मी डैडी के भी तो कितने अरमान हैं अपने इन नातियों से मिलने के कुछ कीजिए वक्त रहते उनसे मिलकर आइए तब वीणा ने कहा अब बनाऊंगी मैं प्रोग्राम क्रिसमस की छुट्टियां होंगी बच्चों की और मेरी नौकरी भी शायद पक्की हो जाए तब तक नहीं होगी तब भी बनाऊंगी लेकिन अरुण पर सब निर्भर करता है वह कोई ना कोई बहाना बना देगा तो मन और दुखी हो जाएगा दीदी जीजा जी अगर नहीं जाना चाहते तो आप अकेले भी तो बच्चों के साथ जा सकती है प्रिया ने तब कहा ऐसा नहीं है प्रिया मैं अकेली भी जा सकती हूँ पहले भी कई बार सोचा है मैंने लेकिन कोई ऐसी बात हो जाती है प्रोग्राम अगले वर्ष पर जा पहुंचता है ना जाने कैसा डर है अरुण के मन में जो अब इंडिया जाने के नाम पर कन्नी काट जाता है अब तो कभी-कभी कहता है बच्चे हाई स्कूल कर ले उन्हें हॉस्टल में डालकर हम इंडिया ही शिफ्ट कर जाएंगे तब प्रिया ने कहा ऐसे तो वक्त बीतता जाएगा पंद्रह वर्ष बीत गए और बीत जाएंगे मम्मी डैडी तो ही इंतजार में रहेंगे डैडी जी की ही सोचिए जरा पिचासी वर्ष के हो चले हैं कब तक रहेंगे इस जीवन का कुछ नहीं पता वह तो कुछ बोलते नहीं किसी को शिकायत नहीं करते मन में मगर आप ही की सोचते रहते हैं मैंने देखा है अलमारी से कई बार मैं अकेले बैठे आपकी और देव की एल्बम निकालकर तस्वीरों को निहारते रहते हैं कोई � फोटो पर धूल जम गई थी साफ कर रहा था प्रिया की आंखों से बरबस आंसू छलक पड़े वीणा भी अपनी रुलाई ना रोक पाई प्रिया के साथ सिसकने लगी मुझे डैडी की बहुत याद आ रही है प्रिया इतना समय बीत गया डैडी तो बहुत बूढ़े हो चुके होंगे मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मुझे तो हमेशा से मम्मी का चेहरा ही याद आया नहीं याद किया सच में मैंने कभी डैडी जी को हमारे डैडी तो संत हैं अपना दर्द किसी से नहीं कहते बस मन ही मन मग्न रहते हैं मन में क्या है उनके ना हम जान पाए ना ही मम्मी हम तो मम्मी से बंधे मम्मी की दुनिया में ही मस्त रहे और वीणा फफकती रही बात वही खत्म हो गई अरुण व अमित जो टहलने गए थे घर लौट आए थे वीणा पर प्रिया को भावनाओं में लिपटा देखकर अमित का मन भी भर आया और अरुण तो वीणा के आंसू देखकर बेचैन हो गया वह क्यों रो रही है यही कहता रहा बार-बार शब्दों के बिना दर्द समझना हर किसी के बस की बात नहीं है शायद अमित की नजर बहुत तेज थी समझने की शक्ति उससे भी तेज। अगले ही दिन उसने महसूस किया कि अरुण घर से बाहर कम ही निकलता है, यानी काम के नाम पर वह कोई काम नहीं करता। ऐसी सोच एकाएक उसे अपनी अटपटी लगी। लेकिन सोचा है कुछ? चाहे अटपटा, चाहे किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, अब सोचा है तो खोजना भी होगा, सोच का नतीजा जानना भी होगा आपकी छुट्टी किस दिन होती है सुबह नाश्ता करते ही पूछ लिया अमित ने अरे भाई अपना क्या है फील्ड वर्क है ज्यादा टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट लेता हूँ, फिर जाता हूं अब अगले सात दिन के लिए सब बंद तुम लोग आ गए हो ना ऐसे में एक सप्ताह की पूरी छुट्टी ले ली है वीणा भी नहीं जाएगी अरुण ने कहा अरे, अरे अरे ऐसा मत कीजिए आप जरूर जाएं काम पर अमित ने उसकी बात का उत्तर दिया नहीं भाई इसकी जरूरत नहीं मैं किसी की नौकरी नहीं करता इंश्योरेंस एजेंट हूँ एक सप्ताह बाद की तारीख फिक्स कर ली है अरुण जैसे अपना सारा वक्त उनके साथ बिताना चाहता था तो क्या आप घर से ही सारा काम करते हैं अमित ने पूछा ज्यादातर काम घर से ही होता है बस कभी नया कोई क्लाइंट मिल जाए तो जाना पड़ता है वरना तो सब काम फिक्स है अरुण ने सरल शब्दों में बताया उसे तो शायद बातचीत शुरू करने का अवसर चाहिए था मैं तो अब कोई नया काम करना भी नहीं चाहता बारा साल पहले तक मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर था लेकिन मेरे नीचे दो तीन गोरे मेरे ख मेरी नौकरी भी गई और लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। तीन साल लगे मुझे केस लड़ने में। मैं जीत गया। लेकिन इस बीच यही फैसला कर लिया कि नौकरी कभी नहीं करूँगा। और उसके बाद से मैं बस प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता हूँ। अच्छी कमीशन मिल जाती है। अरुण ने अपनी बात पूरी की। आमित समझ � वास्तविकता क्या होगी इसका खुलासा होना जरूरी था मैं पूछने लगा उससे आप मैनेजर की पोस्ट पर काम कर चुके हैं केस भी जीत गए अच्छी खासी रकम मिली होगी आपको हर जाने के रूप में यहां तो सुना है यदि केस जीत जाओ तो इतना हरजाना मिलता है कि जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं रहती तब अरुण ने कहा मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था कुछ गलतियां मुझसे भी हुई थी इसलिए हमने मिलजुल कर फैसला कर लिया और बदले में मुझे केवल तनख्वाह और अपना लाइसेंस वापस मिल गया देखो यहां के कायदे कानून बहुत अजीब हैं कभी कुछ ना करने पर भी हजारों लाखों का फायदा हो जाता है और कभी कुछ भी कर दो तब भी आपको कोई नहीं पूछता अरुण बात बदलन अमित को भी लगा कि बात कुछ अधिक व्यक्तिगत है अरुण से और अधिक पूछेगा तो उसे बुरा लग सकता है इसलिए वह अरुण का विषय छोड़ वीना से बात करने लगा दीदी आप बताओ अमित ने कहा वीना से भाभी के स्थान पर दीदी शब्द का प्रयोग उसे पंद्रह वर्ष बाद बड़ा अटपटा लग रहा था लेकिन भाभी अब कह नहीं सकता था और दीदी से ज्यादा का रिश्ता अब और कोई नहीं था आपकी क्या दिनचर्या है मैं तो अभी तक पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। ओल्ड होम में बूढ़े लोगों के लिए दिन भर के खाने का सारा मीनू तैयार करना उनकी अगले दिन की जरूरतों का ख्याल रखना ही मेरा काम है उत्तर दिया वीना ने लेकिन पार्ट टाइम क्यों पूछा अमित ने नाम के लिए मुझे एक सप्ताह में लगभग 7 दिन जाना पड़ता है छुट्टी होती है तो भी किसी सप्ताह के बीच के दिन सैटरडे संडे को तो जरूर जाना पड़ता है दरअसल मेरी नौकरी उसी दिन होती है जब कोई ना कोई स्टाफ छुट्टी पर हो और ऐसा सप्ताह में लगभग चार दिन जरूर होता है इसके अलावा सैटरडे संडे को तो जरूर जाना होता है लेकिन फिर भी आप उसे पार्ट टाइम क्यों कहते हैं अमित ने पूछा यकी मुझे रोज पैसे मिल जाते हैं और नौकरी का और कोई भी फायदा नहीं मिलता 7 साल हो गए हैं अब जरूर उम्मीद लगी है कि शायद मेरी नौकरी पक्की हो जाए मीना ने सहज भाव से उत्तर दिया इसका मतलब तो यह हुआ कि आप यदि कुछ दिन जाने में असमर्थ हैं तो वह किसी और को भी चांस दे देंगे फिर पूछा अमित ने हां क्यों नहीं पहली डिलीवरी के बाद मैं एक महीना नहीं जा सकी तब मुझे फिर से काम पाने के लिए 6 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ी बस फिर अगली दो बार तो मैं 5वें दिन ही काम पर चली गई यह शब्द कितना दर्द लिए थे अमित वैप्रिया को यह एक, एक लगा ऋण अपनी अपने परिवार की सारी कहानी इन शब्दों में पिरो गई कह गई सारी दास्तान इन शब्दों के सहारे एक दिन दो दिन सप्ताह में पांच या छह दिन दिनों के हिसाब से नौकरी नौकरी करनी पड़ रही है यह भी विवशता समझ आ गई क्यों नहीं आती रोज के रोज पैसे मिलते घर वाला घर बैठा है लाइसेंस है लेकिन जिस पर कभी केस चला हो जिसकी नौकरी कभी केस के कारण चली गई हो और जो फैसला करके ये से छूटा हो उस पर भला नए लोग क्यों विश्वास करेंगे कौन करवाएगा उससे इंश्योरेंस और तभी वीना को काम करना पड़ता है अपनी ड्यूटी समझकर तभी संडे हो या मंडे रात हो या दिन किसी भी समय उसे ड्यूटी पर जाना पड़ता है तभी एक दिन में दो-दो शिफ्ट वह काम करती है ऐसे में मैं इंडिया नहीं आ सकती ही कह सकती है यह तो नहीं कह सकती मैं इंडिया नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अपना परिवार पालना है क्योंकि मुझे तीन तीन बच्चों का ध्यान रखना है क्योंकि ना केवल तीन बच्चों का बल्कि अपने पति का ध्यान रखना है जो ना काम पर जाता है ना ही घर के काम में हाथ बटाता है बस केवल बातें करता है ऊंची ऊंची बातें करता है सपनों में रहता है हमेशा 30 साल पीछे चला जाता है अपने पूर्वजों की बातें करता है इसी राजा की बात करता है उस राजा के वजीर की बात करता है उस राजा की रानी की बात करता है उस रानी की सौत की बात करता है उस सौत को वह डायन का दर्जा देता है उस डायन को वह अपनी ओर एक छुरी लेकर दौड़ता देखता है और बस उसके आगे कुछ नहीं हिडकर मैदान छोड़ाया और उसने यहाँ आकर बहुत मेहनत की बहुत सी मेहनत की आज वह बहुत बड़ा बन गया है तीन बच्चों का बाप उनके लिए उसने बैंक बैलेंस छोड़ दिया है इंश्योरेंस करवा दी है यदि उसे कुछ हो गया तो वे आसानी से पढ़ लिख लेंगे और उसने सब सोचा है आने वाले कल के लिए या वह सोचता है बीते हुए कल के लिए उसका आज कैसा है उसकी उसे चिंता नहीं क्योंकि अमित ने पाया कि अरुण आज में तो जीता ही नहीं आज में तो केवल वीणा ही जीती नजर आई उसे आज से तो उसे वीणा ही जूझती नजर आई आज की हर जरूरत तो वीणा ही पूरी करती है आज रोज होता है आज रोज बीत जाता है और अरुण केवल कल की बात करता है, बीते कल की या आने वाले कल की। इसीलिए तो अमित से उसकी तकरार भी हो गई तीसरे दिन। छोटे-छोटे कॉटेज नुमा घर थे सभी आसपास। भारतीय मूल के लोग बहुत ही कम थे। सारे शहर की आबादी शायद दिल्ली की किसी एक कॉलोनी से कम होगी। जून का महीना और फूलों की बाहर जिधर देखो फूल ही फूल गहरे रंग रिया जब देखती हर बार तो कहती देखो इनके रंग कितने शोख हैं यह गुलाब देखो यह गुलदाउदी देखो इस डेलिए को देखो रंग कितना खिला है और तब अमित कहता यहां का मौसम देखो कितना सुहावना है आसमान देखो इतना साफ स्वच्छ निर्मल कभी देखा है क्या ऐसा अच्छा वातावरण हो तो सब सुंदर ही तो होगा और तो और लोग बहुत मिलनसार लगे शायद इसलिए कि भीड़ दिखती नहीं अपने बहुत कम हैं इसलिए हर किसी को अपना बनाने की चाह में हर राहगीर उन्हें हाय हेलो जरूर कहता दो दिन से यही सब हो रहा था सुबह सब तैयार होते नाश्ता करते बाजार चले जाते दिन भर विंडो शॉपिंग या फिर कहीं कुछ पसंद आ जाता तो खरीद लेते अरुण गाड़ी चलाता अमित उसके पास बैठता और दोनों बहने मैं बच्चे पीछे वीणा के बच्चे उस समय स्कूल गए होते थे बहनों की बातें अपनी थी बच्चे तो बस बाहर का नजारा देखने में ही मस्त रहते उनके लिए तो यह सपनों का देश था अमित कभी बाहर देखता कभी कुछ देखकर अरुण से जानकारी ले लेता अरुण पहले तो बहुत उत्सुकता के साथ उन्हें बाहर ले जाने को तैयार दिखा लेकिन बहनों ने जब तीसरे दिन का प्रोग्राम उसके सामने रखा तो वह बोला भाई अभी एक दिन मुझे भी चाहिए मुझे अमित से बहुत सी बातें करनी हैं मुझे उससे बहुत सी जानकारियां लेनी हैं ऐसे में मैं सोच रहा था कि आज का दिन घर में ही बिताया जाए या फिर कार में बैठकर आज कोई और बात ना बोले बस मैं बोलूंगा और आप सब सुनोगे एकाएक एक ऐसी शर्त को कोई जैसे तैयार नहीं था ये क्या हुआ वीणा ही बोली देखिए हमें वही करना चाहिए जो ये लोग चाहें अगर अमित का मूड आज घूमने जाने का नहीं है या केवल आपकी ही बातें सुनने का है तो हमें क्या اعتراض हो सकता है लेकिन रही कार में सिर्फ आपकी बात सुनने की शर्त तो यह बहुत कठिन है उससे बेहतर होगा कि आज हम कहीं न जाएं बच्चों का मुंह उतर गया प्रिया अमित तो शिष्टाचारवश कुछ न बोल सके कुछ देर बाद अमित ने कहा ऐसा करते हैं अभी कहीं नहीं जाते आज शाम को चलेंगे जब बच्चे भी आ जाएंगे सबको साथ लेकर कहीं डिनर कर बाहर डिनर ना बाबा ना नौ लोगों की बारात का पूरा खर्चा हमारे एक महीने का बजट गड़बड़ा देगा एक, एक अरुण के मुंह से ऐसी बात सुनकर सब सकते में आ गए ये क्या कह गया वीणा का चेहरा शर्म और गुस्से से तम तमा गया ऐसा कभी नहीं देखा था उन्होंने वीणा का रूप कभी भी एकदम से बोले क्या कह रहे हैं आप कुछ तो समझदारी की बात कीजिए किस बजट के बिगड़ने की बात कर रहे हैं आप कितनी बार कोई प्रिय हमारा आया है जिससे हमें कुछ कष्ट हुआ हो हु। पहली बार मेरा कोई अपना मिलने आया है और ऐसे में आप कैसी घटिया बात कर रहे हैं आंसू निकल पड़े वीणा की आंखों से बोली मेरे पास बहुत है अपना जो मैं अपनों पर खर्च कर सकूं। यदि आप और मेरे बच्चे मेरे तो प्रिया वह इसका परिवार भी उतना ही मेरा है एकदम चुप्पी छा गई बिल्कुल चुप्पी अरुण को जैसे सांप सूंघ गया ज्यादा बोलने वाला कभी-कभी ऐसी बात बोल जाता है जो उसे अपने तक ही रखनी चाहिए इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं पहले तो लो फिर बोलो मीना का एक, -एक फूट फुट पड़ना देखकर ही अमित ने महसूस किया धैर्यशील वीणा के मर्म को बहुत गहरे तक छू गई थी अरुण की ये बात जो 15 वर्ष से सह रही है कितना कुछ समझ आ रहा था कुछ नहीं क्योंकि वीणा तो यही कहती थी जब तक सब ठीक है लेकिन एक शब्द भी कभी-कभी किसी की पूरी जीवनी का दर्पण बन जाता है दर्द किसी के दिल का समझने के लिए पूरे पंद्रह की दास्तान जानना जरूरी नहीं। मैं तो यूं ही कह गया, बस जुबान फिसल गई वीना। इतनी जल्दी हथियार डाल देगा अरुण आश्चर्य हुआ प्रिया को, और उसकी रोआसी आवाज सुनकर वीना भी एकदम पिघल गई। यह बंधन इनी भावनाओं के खिलवाड़ पर ही बंधा है। हमें जान गया। वीना भावुक है, अति भावुक, उससे भी अधिक भावुक। और उसकी इस कमजोरी को जानता है इन भावनाओं के घेरे में तीन बच्चों की भावनाएं अपने छोटे से घर संसार की भावनाएं अरुण के प्यार की भावनाएं अरुण के दर्द भरे अतीत की भावनाएं और इन भावनाओं के सागर में बूते खाती वीणा उसे कितना प्रिय लगता है यह संसार अपना यह अलग बात है कि अमित और प्रिया उसके इस भावनात्मक रूप के कायल थे विरक्त थी वीणा अपने आप से कि अपनी सुध नहीं अपने परिवार की सुध-बुध में लीन उसी में मग्न बात बदल गया अमित तब, चलिए जीजा जी हम आज चाय बनाते हैं और साथ पकोड़े बाहर लॉन में बैठकर आराम से सुनेंगे आपकी कहानी और तब छोटा सा भावनाओं का तूफान एकाएक थम गया